हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बुढ़ापे में जब कमज़ोर होगा आंखों से कम दिखाई देगा चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ लगाएगा इसलिए पहले से व्यवस्था है सब व्यवस्था पहले थे अब बोलो जब ब्रह्मा के बनाए हुए इस ढांचे वालों को इतना अभिमान हो जाता है तो ब्रह्मा जी को कितना अभिमान नहीं होगा अब उन्होंने लगाया कि क्या हमें ज्ञान नहीं है बस यही गड़बड़ी होती है क्या हमें ज्ञान नहीं ये और भगवान ऐसे होते हैं भगवान भगवान को भी जरा भगवान की तरह देखना चाहिए पर भगवान इसकी परवाह नहीं करते क्यों बोले हम तो अपनी लीला में हैं तुम्हें जो समझ रहा हूँ समझते रहो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम समझ कर ही रहेंगे आ गए और भगवान तो यहाँ ग्वालों के साथ बैठे थे ब्रह्मा जी ने गौं और बछड़ों का हरण कर लिया भगवान ने कहा कि मैं अभी गौए बछड़े लेकर आता हूँ ग्वालों से कहा धरो मत तुम यहीं बैठो मैं अभी आता हूँ श्री कृष्ण उधर गए इधर ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल गुप्तों का भी हरण कर लिया अब भगवान को लगा के अच्छा ब्रह्मा जी कुछ देखना चाहते हैं देखो ब्रह्मा जी जगत पिता हैं उन्हें यह तो ज्ञान रहा कि हम जगत के पिता हैं पर उन्हें यह ज्ञान नहीं रहा कि हम भले ही जगत के पिता हों पर भगवान तो हमारे भी पिता हैं अजय जब बेटे की कारीगरी ऐसी है तो बाप की कैसी कारीगरी होगी भगवान ने कहा कि ब्रह्मा अब हमारी कारीगरी देखो जाए आप विचार करना ब्रह्मा बिना भाग्य के किसी को नहीं बना सकते प्रारब्ध जैसा होगा वैसे ही बनाएंगे भाग्य लिखेंगे उसके अनुसार बनाएंगे अच्छा ब्रह्मा पांच तत्वों के बिना किसी का शरीर नहीं बना सकते अच्छा ब्रह्मा के यहां आज जन्म होगा धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तब कोई भी प्राणी बड़ा होगा और भगवान ने कहा कि अब हमारी कारीगरी देखो भगवान ने ऐसी लीला की उतने ही गौए उतने ही बछड़े उतने ही गोप ग्वाल सब संग वैसे ही के वैसे अब ब्रह्मा जी बड़े हैरान किए कैसे बन गए भगवान ने कहा कि ब्रह्मा अब तुम सोचो अच्छा आप विचार करो इन ये गौए बछड़े और ग्वाल बाल जो भगवान ने पैदा किए इनका कौन सा प्रारंभ था ये किस भाग्य से बने थे अच्छा और फिर ये छोटे से बड़े नहीं हुए ये तो पैदा ही बड़े हो गए और अजीब बात ये कौन से मसाले से बने थे कोई पांच तत्व से बने थे कि काहे से बने थे क्या था ये ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया और ब्रह्मा जी गुफा में छिपाए रहे गोप ग्वाल और गों को लेकिन जब उन्हें भगवान की लीला समझ में आई तो चरणों में गिर गए नवमी ढते भ्र नौमीड हे प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ भगवान की बार बार स्तुति की है ब्रह्मा जी ने और यही कहा वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति धन्य है यह वृंदावन जहाँ भगवान की ऐसी ललित लीलाएँ हो रही हैं ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान ने उनको समझाया तो ये इतने दिन भगवान जैसे गए तो ग्वाल वाल बोले बोले कन्हैया तुम जल्दी आ गए हम तुम्हारे बिना भोजन के लिए बैठे थे शुरू करो उन ग्वाल वालों को ये पता ही नहीं लगा कि एक वर्ष से ब्रह्मा कैद किए हुए हैं हमें वो में उनको लगता था भी क्षण भर ही बीता है भगवान अब इस पर विचार करें कि भगवान ने ये लीला क्या की देखो भगवान ने न गैया बनाई न बछड़ा बनाया न ग्वाल बनाया न गोप बनाया फिर क्या किया भगवान ही बन गए भगवान ही गोप बने भगवान ही ग्वाल बने भैया भगवान ही गैया बने भगवान ही बछड़ा बने और भगवान ही उनके चराने वाले गोपाल बने इसका अर्थ है कि भगवान ही हैं इनके अलावा न कभी कुछ था न है न होगा वही गोप हैं वही ग्वाल हैं वही बछड़ा हैं सब कुछ वही के वही हैं उसी ने सब बनाया है वही सब कुछ बना है आ हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे उसी ने सब बनाया है वही सब कुछ बना है आ वही साक्षी सभी का लग करो निज आत्मा का चिंतन सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है वही दृश्य है वही है दृष्टा वही सृष्टि है वही है सृष्टा इसीलिए हा इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जला कर, जग राम सिया मैं देखो सतसंग की गंग बहाकर सतसंग की गंग नहाकर जग राम सिया मैं देखो है अनेक में एक कहो न जैसे आभूषण में सोना जैसे आभूषण में सोना इसीलिए हाँ इसीलिए समता का भाव जगाकर जग राम सिया मैं देखो सब कुछ श्री कृष्णमय है जन राजेश तजो मनमानी मानी राम मैं सब जग जानी इसीलिए हाँ इसीलिए तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मय देखो ग्वाल भी वही बछड़ा भी वही गैया भी वही और गोपाल भी वही श्रीमद् भगवत गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा वह महात्मा अत्यंत तो दुर्लभ है कौन जिसने ऐसा जान लिया कि भगवान के अतिरिक्त कहीं भी कभी न कुछ था न है न होगा भगवान ही हैं भगवान ही हैं भगवान ही हैं सब में हैं अच्छा हम लोग क्या करते हैं कुछ में देखते हैं कुछ में नहीं देखते एक ब्रह्मज्ञानी थे अपने गुरुजी से उन्होंने वेदांत पढ़ा गुरुजी ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म सब में ब्रह्म है उन्होंने पाठ पढ़ लिया सब में ब्रह्म है हमारे गुरु की बात गलत नहीं हो सकती और सचमुच गुरुओं की बातें गलत नहीं होती चेलों की समझ गलत होती है सब में ब्रह्म है दिन भर अकड़े रहते तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म सब में ब्रह्म है मैं तो ब्रह्म हूं चलो ठीक है हो तो बने रहो अब एक दिन क्या हुआ लोग उनको देखकर हंसते भी थे और बचते भी थे कि ये मिलेंगे और उपदेश करेंगे एक दिन क्या हुआ एक हाथी महावत के कंट्रोल में नहीं रहा महावत हाथी के ऊपर बैठा था ज़ोर जोर से चिल्लाया सामने से हट जाओ सामने से हट जाओ हाथी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है और भाग जाओ सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ जाओ जाओ जाओ, जाओ, जाओ। सब भाग गए उसके मित्रों ने उन ब्रह्म ज्ञानी से कहा कि चलो चलो बोले मैं क्यों जाऊं तुम अज्ञानी हो सोभाग हो मैं तो ज्ञानी हूं कैसे बोले तुमको हाथी दिख रहा है मैं भी ब्रह्म हाथी भी ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा दो में होता है दो, दो है ही नहीं वह भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म मुझ भी ब्रह्म उसमें भी ब्रह्म खड़े रहे हाथी आया झूमता हुआ सो पड़ गए चक्कर में तो उसने अपनी सूंड में लपेटा उन ब्रह्म जी को जो फेंका दूर वो तो उनके गुरुजी की कृपा थी प्राण बच गए हड्डियां टूट गई सब करा रहे थे बुरी तरह लोग उठा कर लाए गुरुजी जी ने करे क्या हुआ क्या हुआ तो बड़े गुस्से में था बोले गुरुजी तुम्हारा ज्ञान ही झूठा हमने गलती की जो तुम्हारे ज्ञान को सही माना बोले, कहां है बोले ज्ञान कहाँ झूठा है बोले आप ही कहते थे सब में ब्रह्म देखो सब में ब्रह्म देखो तो हमने हाथी आया सब लोग भागे हमने कहा हाथी भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म तो हाथी ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा और और फिर उसके बाद ये देखो हड्डियाँ टूट गई गुरुजी बोले बेटा हमने क्या कहा था हाथी में ब्रह्म देखना कि सब में ब्रह्म आपने कहा था सब में ब्रह्म देखना इसीलिए तो हमने हाथी में ब्रह्म देखा और बोले उसके ऊपर जो महावत बैठा था वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हट जाओ हट जाओ हाथी हमारे बस में नहीं है हट जाओ तो हाथी मैं तो तुमने ब्रह्म देखा महावत में भी ब्रह्म देखा था कि नहीं महावत में ब्रह्म था कि नहीं बोले हा गुरुजी जी नहीं सोच पाए हम महावत में भी ब्रह्म था तो बोले सीधी सी बात है जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया उसमें क्या कठिनाई है इसका अर्थ है भाई देखो तो सब में देखो गौ में भी वही है गोपाल में भी वही हैं बछड़ों में भी वही हैं श्री कृष्ण सर्वत्र जित देखो तित श्यामयी है यह वृंदावन की उपासना यह वृंदावन की साधना है कृष्णमयम जगत सर्वम ये सारा जगत श्री कृष्णमय है यह ब्रह्मा जी का मोह नष्ट हुआ मोह माने अज्ञान अज्ञान यह कि भगवान भी हैं कई बार अभिमान इतना बढ़ता है कि भगवान से भी ज्यादा अपने को समझने लगते हैं तो ये ब्रह्मा जी के मोह की निवृत्ति हुई और वे आनंदित हुए अब देखो प्रतिवर वहाँ श्रीधाम वृंदावन में नंद जी आदि तैयारियाँ करने लगे गोप ग्वाल सब मिलकर कन्हैया ने पूछा कि बाबा काहे की पूजा हो रही है नंद जी बोले भैया हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं देवराज इंद्र देवताओं का राजा भगवान ने कहा क्यों बोले इंद्र हमारे जल बरसाता है सहयोग करता है उसकी पूजा होनी चाहिए भगवान ने मन में सोचा कि पूजा किसी की हो यह तो अच्छी बात है लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ भी किसी को नुकसान पहुंचाने लगे तो बंद कर दी जाती है जैसे मिठाई बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन जिसको डायबिटीज है उसे तो नुकसान करेगी तो लोग खाने नहीं देते हाथ से छीन लेते कि नहीं बंद क्यों नुकसान करेगी तो जैसे मिष्ठान है तो अच्छा पर अगर हानि पहुँचाए शरीर को तो रोक दिया जाता है भगवान की कोई इंद्र से शत्रुता नहीं है फिर पूजा बंद क्यों कराई इसलिए कि अगर किसी की पूजा अभिमान बढ़ावे उसका तो पूजा बंद करा देनी चाहिए और भगवान ने इसीलिए इंद्र की पूजा बंद कराई नंद बाबा बोले अब ये जो सामग्री तैयार है तो कहे कि अब कैसे पूजा हो भगवान बोले गोवर्धन की, गोवर की पूजा करो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो क्यों बोले यही अपने आश्रय दाता हैं इन्हीं पर गुवें चढ़ती हैं हरे हरे तृण और यह सुंदर वृक्ष हम सबको छाया देते हैं ये गोवर्धन भगवान है अपने इनकी पूजा करो और इसका अर्थ यह है भगवान कहते हैं कि अपने यहाँ सबसे बड़े ये गोवर्धन है इनकी पूजा करो देखो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई भगवान ने यमुना जी की पूजा कराई क्यों इसका अर्थ है कि हमारा सबके प्रति पूज्य भाव हो गोवर्धन में भी हम भगवान देखें यमुना जी में भी हम भगवान देखें और जो यमुना जी हमें जीवन अपनों की उपेक्षा न करें अच्छा कोई बहुत बड़ा हो और अपने को मिल जाए तो हम उसकी उपेक्षा करने लगें यह उचित नहीं है उसका और इसीलिए यमुना जी की पूजा करने एक दिन मैया यशोदा गईं कन्हैया संग गए सब गोपियाँ संग थीं श्री कृष्ण बोले मैया मैं भी चलूंगा पूजा करने मैया बोली क्यों रे तू कब से पूजा पुजारी बन गया तू तो चोर है कन्हैया नाराज होकर बोले मैया क्या हमेशा चोरी करने वाला एक दिन पूजा नहीं कर सकता अच्छा अच्छा चल गए यमुना किनारे पहुँचे तब तो मैया यशोदा ने दिया जलाया और दीपक जला कर यमुना जी की आरती उतारी यमुना जी की आरती उतारने के बाद वो दिया यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और गोपियों ने भी दिए जला जला कर जमुना मैया की आरती उतारी उन्होंने भी अपने जलते हुए दिए जमुना जी में प्रवाहित कर दिए और मैया ने आंख बंद कर ली और गोपियों ने भी आंख बंद कर ली सब हाथ जोड़ के कहने लगीं अरे यमुना मैया ऐसी कृपा करो हमारे नंदलाला सदा स्वस्थ रहें सदा प्रसन्न रहें सदा सुखी रहें क्योंकि भक्तों का तो प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए है अब सबने तो आंख बंद कर ली श्री कृष्ण आंख खोले अब ऐसे देख लें कि सब आँख बंद की फिर यमुना जी की तरफ देखें जिनकी लहरें दियों को बहा कर ले जा रही थी कन्हैया ऐसे देखते रहे कि इनकी आंख खुले उसके पहले एक काम करें उतर गए यमुना जी में अब आप कल्पना करो छोटे से कन्हैया जमुना जी में उतर गए अपना पीताम्बर ऐसे बहा आगे बढ़ा दिया और ऐसे करके एक हाथ से इशारा करते आओ आओ आओ मानो दियो को बुला रहे हो तो यमुना जी की धार में बहते हुए दिए किनारे आ गए कन्हैया ने वे सब दिए उठाकर अपने पीताम्बर में रखे पोटली बना ली और रख बैठ गए अब मैया ने आँख खोली कन्हैया जमुना जी को प्रणाम कर हाँ मैया कन्हैया ने जमुना जी को प्रणाम किया सब गोपियों ने किया मैया ने किया प्रणाम मैया बोली लाला घर चले हां मैया चल और जैसे ही चले तो कन्हैया ने अपनी पोटली उठाई मैया बोली इसमें क्या है कन्हैया बोले होगा कुछ दूसरे की पोटली नहीं देखनी चाहिए मैया बोली यहां दूसरे की पोटली तो नहीं देखनी चाहिए पर चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए अब कन्हैया बोले नहीं मैया नहीं मैया मैया ने पोटली छीन ली और जैसे ही गांठ खोली तो दिए कन्हैया सिर झुकाए खड़े अपराधी की तरह जैसे चोरी पकड़ ली गई मैया ने कहा कन्हैया ये दिए वही है ना जो हमने बहाए थे जमुना जी का हाँ यहाँ भी चोरी नहीं छोड़ी तुमने इन दियो का क्या कर रहा था इनको क्यों बांध लिया पीतांबर में और अपने सिर का बोझ बना लिया क्या जरूरत थी कन्हैया से अब रहा नहीं गया श्री कृष्ण सिर झुका कर बोले भैया क्षमा करो लेकिन मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ क्यों बोले आपने तो ये दिए बहा दिए और दिए बहा कर बंद कर ली लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता इसलिए मैं आँख बंद नहीं कर सका मैं देख रहा था और दिए बहते जा रहे थे मैं किसी को बहते नहीं देख सकता मैया इसीलिए तो एक बात बता सबको क्यों नहीं समेटा कुछ दिए ही समेटे भगवान बोले सबको कैसे समेटता मैं तो सबको निमंत्रण दे रहा हूं आ जाओ आ जाओ और इस ये जी की की धारा धारा क्या है धारा है है कर्म कर्म कथा जो प्रवाह इसका इसमें बहते हुए को मैं इशारा कर रहा था आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं तो सबको बुला रहा हूँ इस धर्म की धारा में बहते हुए जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनको मैं अपने पीताम्बर में बांध लेता हूँ और उनका भार मेरे सिर पर है इसलिए इस पोटली को मैं सिर पर रखूंगा मैया की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच कन्हैया तो लोक कल्याण करने कल्या आए तो कन्हैया के द्वारा जमुना जी की पूजा शुरू हुई और आज गोवर्धन की पूजा भगवान ने कहा कि तरह तरह के व्यंजन बनने दो तो। अन्नकूट का पर्व छप्पन व्यंजन आप तो भगवान ने सोचा कि आज तो बड़ा आनंद कहा क्यों भगवान ही गोवर्धन में बैठ गए और और बाहर पुजारी बने खड़े भीतर भीतर से भोक्ता बनकर बैठ गए और इसका अर्थ क्या है कितना बढ़िया गोवर्धन के समाकर भगवान ही, ही अर्पण कर रहे हैं कैसे कि जैसे जो बाहर से भोजन करने वाला है और वही भीतर से भोजन का स्वाद लेने वाला है इसका अर्थ है कि बाहर भी भगवान और भीतर भी भगवान जो गोवर्धन की पूजा हुई चारों तरफ जय जयकार हुई जय जयकर धन्य हो आ, आ, आ, आ, आ, आ, सब ने गोवर्धन का आश्रय ले लिया तलहटी गोवर्धन की रही तलहटी गोबर्धन की रही और गोवर्धन के ऐसे मधुर मधुर गीत वृन्दावन में गाते हैं मैं तो गोबर्धन को ग्या मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोबर्धन को ज्ञा मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ सात कोष की कर परिक्रमा सात कोष की कर परिक्रमा मानसी गंगा नहाऊंगे वीर नाय माने मेरू बनुआ मैं तो वृंदावन को जाऊंगेरी वीर नाय माने मेरू बनुआ और गोवर्धन है जहाँ से गवों का वर्धन हो गौं की वृद्धि हो गवों को जीवन मिलता हो उसका नाम गोवर्धन अब तो गोवर्धन की जय जयकार होने लगी तीर्थ हो गया गोवर्धन सब जाने लगे इंद्र को बड़ा बुरा लगा हमारी पूजा नहीं बंद हुई और इनकी शुरू हुई देखो इंद्र की पूजा नहीं हुई उसको इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा इस बात पर लगा कि दूसरे की क्यों शुरू हुई किसने किया ही? किसने किया अब रजोगुणी स्वर्ग का राजा बड़ा क्रोध इस क्रोध है इस रजोगुण आ बोले ब्रज को बहा दो बादलों को आज्ञा दी बरसो बरसो ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कैसे लगता था कि ये वर्षा बहाकर ले जाएगी ब्रज को सब बोले कन्हैया देखो इंद्रना राज हो उसने उत्पाद शुरू कर दिया तुमने कराए तुमने कन्हैया बोले चिंता मत करो हमने पूजा बंद कराई है तो जिम्मेवारी भी हमारी है और भगवान ने क्या किया बोले गोवर्धन बाबा की पूजा की है हाँ बोले वही रक्षा करेंगे चलो भगवान ने कहा उठाओ गोवर्धन को कौन उठा सके गोवर्धन को उठाओ भगवान ने हाथ लगाया छोटी सी उम्र और श्री कृष्ण का इतना मनोहारी रूप अपनी इस उंगली पर इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया बोलो गिरिराज भगवान की भगवान ने अपनी इस छोटी सी उंगली पर गोवर्धन धारण किया ब्रजवासी गाते हैं नख पे गोवर्धन लियो धार नाम गिरधारी पायो है नख पे गोवर धन लियो धार नाम गिरधारी पायो है अब अलग अलग की कोई कहता नख पे गोवर धन लियो धार नाम गिरधारी पायो है भगवान गिरधारी हो गए गिरि का धारण किए हुए खड़े हैं और कुछ गोपिया कह रही हैं गिरधारी मेरे बारे गिरधारी मेरे बारे गिर न पर हमारे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण गिरी को धारण किए हुए अरे देखना क्या छवि है एक हाथ बाके मुकुट सम्हारे एक हाथ बाके मुकुट सम्हारे एक हाथ पर्वत लय ठाणे पर्वत लय ठाणे गिर न पे गिरधारी मेरे बारे गिर धारी मेरे बारे यशोदा कहती है भैया सब देखना अब क्या हुआ श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो सभी ग्वाले अपनी अपनी लकुटी लगा कर खड़े हो गए लाठियां लगा कर खड़े और बड़े अकड़े हुए जैसे सारा भजन की लाठियों पर ही हो लगा मैया कहती ग्वालों से कि भैया ध्यान रखना ग्वाले बोले मैया तू चिंता मत कर इसने तो जरा सी उंगली लगा रखी है सारा वजन तो हमारी लाठियों पे ही है मैया बोली सो तो मैं भी समझ रही हूँ कन्हैया बोले मैया सारा वजन इन्हीं पर है मैं तो उंगली लगाए अब आप विचार करो कब तक लगा सकते हैं लाठी ग्वाले थक गए थे तो बोले कन्हैया थोड़ा आराम कर ले हाउ बड़े विचित्र ग्वाले अपनी लाठी लगाए खड़े थे कन्हैया से का आराम करें बस लाठी नीचे और सो गए खूब सो लिया जब नींद खुली तो फिर लाठी लगा के खड़े हो बारी बारी से सब खा लें पी लें सो लें फिर लाठी लगा के खड़े हो जाए भगवान बोले भैया तुम सबने आराम कर लिया थोड़ा सा आराम हम भी कर लें ग्वाले बोले हाँ निश्चिंत हो गए निश्चिंत होके करो आप निश्चिंत अरे सारा भजन हमारी लाठियों पर तुम तो सो कन्हैया ने जो उंगली हटाई अब पहाड़ गिरा गोवर्धन ऐसे लगा गाले बोले कन्हैया तुम उंगली मत हटाना नहीं सबका आराम हो जाएगा तुम तो लगाए रहो भगवान सात दिन तक गोवर्धन गिरी को इस उंगली पर धारण किए रहे यह भगवान की लीला है देखो और तो और मैया यशोदा डर गई क्यों राधिका जी दिख गई राधिका जी को देखकर मैया यशोदा बोली राधा रानी तुम छिप कर बैठो कहीं इधर मत आओ क्यों बोले कन्हैया तुम्हारे बस में है पता नहीं तुम्हें देखते क्या जादू हो जाता है उन पर क्या करते हैं चितैवो छाण देरी राधा सूरदास जी लिख रहे हैं चितैवो छाण देरी राधा हिलमिल खेल श्याम सुंदर संकर्त काज में बाधा की बैठी रहू भवन आपने यहाँ काहे कू आवे मृग हरि को मन मोहत हमने देखा था क्या बोले एक दिन गाय दोह रहे थे कन्हैया इतने में राधिका जी आ गई जब तो देख दुहावे और श्री कृष्ण ने जो राधिका जी को देखा तब तो भगवान को अपने भगवान होने का होश नहीं रहा क्या हो गया बोले कबहुं करते गिरत दो कबहू छूटत नोई और कबहू वृषभ दुहत है मोहन का जाने का हो और कौन मंत्र तू जानत हेरी पढ़ि डारत हरी गात सूर श्याम को धैनु दुहनदय कहत जशोदा मात लेकिन आज तो गोवर्धन उठाए तो मैया को यही चिंता है कि राधिका जी के देखने से उस दिन तो दोहनी मटकी गिरी थी आज कहीं ये गिरा तो यशोदा जी राधिका जी से कहती हैं भ्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी कहाँ कहत किशोर को कज्जल भरे हैरी तेरे दृग देख मेरो लाला डिरात अबे मघवा निगोड़ो उते रोस पकड़े हैरी कीरत किशोरी हे दुलारी ब्रस की मेरो कहो मान तेरो काह बिगरे हैरी चंचल चपल लल चो हे चख रोक तोलो जोलों गिरधारी गिर, गिर नख धरे हैरी जब तक भगवान गोवर्धन धारण किए तब तक उधर मत देख ऐसे कर। आ भगवान ने देखा कि इंद्र भी त्राही त्राही करते हुए आया क्षमा मांगी भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया और इसी तरह भगवान की ललित लीलाओं में एक लीला और वह संक्षिप में हम लोग विचार करें भगवान ने सोचा यमुना मैया की पूजा तो कराते हैं पर यमुना जी के भीतर जो विकार है उसको विनाश करना चाहिए तो यमुना जी धर्म की धारा है कर्म की धारा है और इसमें सांप रहता है कालीय नाग कालीय नाग अभिमान का रूप है जहाँ कर्म की धारा बहती है वहाँ कर्तापन का अभिमान होता है और वही जल को विसैला कर देता है देखो अच्छा काम भी करो और उसका अभिमान हो तो वह अच्छा काम भी विसैला हो जाता है यही काली नाग की कथा है भगवान गए ग्वालों के साथ खेलने के लिए ग्वालों ने कहा कि दाव चुकाना पड़ेगा हार गए कन्हैया बोले नहीं चुकाएंगे बोले तो नहीं खिलाएंगे सूरदास प्रभु खेल उचाह दाव देऊ करी नंद दुहैया और गेंद का खेल था भगवान ने जानबूझ के गेंद यमुना जी में फेंक दी वाले बोले गेंद लाओ वो लाते कूद गए और कूद कर जो आप दृश्य देख रहे हैं काली नाग के फणों पर भगवान ने चढ़कर नृत्य किया है और इसका अर्थ यह है कि ये काली नाग के सिर पर क्यों चढ़ गए हजार सिर हैं इसके सिर पर क्यों चढ़ गए बोले इसलिए चढ़ गए यह अभिमान का रूप है और अभिमान के कारण ही व्यक्ति सिर उठाता है अभिमान के कारण सिर उठाता है और यह अभिमान का विनाश कब होता है जब अभिमान अपने सिर पर भगवान के चरण स्वीकार कर ले तब उसके अभिमान की निवृत्ति होती है और यह है भगवान का नृत्य है और उसके भीतर से रक्त निकलने लगा ये राग का रक्त अहमता का रक्त बाहर निकला पर नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की है काली नाग ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कहा कि प्रभु एक बात बताओ क्या बोले सब दुनिया बनाई किसने भगवान बोले हम नहीं तो बोले अच्छा बुरा बोले सब हम नहीं बनाया तो बोले हमको सांप किसने बनाया बोले हम नहीं बोले जहर किसने भरा बोले हम नहीं बोले ये स्वभाव किसने दिया बोले हम नहीं काली नाग बोले फिर हम हमसे क्या शिकायत सारी लीला तुम्हारी अब बताओ हम भी तो कहाँ रहें भगवान ने कहा कि वृंदावन छोड़ दो तुम एक काम करो गरुड़ लोग में जाओ गरुड़ जी जहाँ रहते हैं वहाँ अरे बोले गरुड़ तो हमें खा ही जाएंगे उन्हीं से तो मुझे डर था भगवान ने कहा कि अब हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर हैं जो इन चरणों के आश्रित रहता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यह काली नाग के मदमर्दन की कथा है चीरहरण की लीला भी भगवान ने की है उस चीरहरन लीला का केवल इतना ही रहस्य समझना चाहिए वह आवरण भंग की लीला है भक्त और भगवान के बीच में अभी कपट का पट न रहे आप उसको पट से ही नहीं तन के स्तर पर जो पट है मन के स्तर पर वही कपट है पट वह है जो तन को ढककर रखता है कपट वह है जो मन को ढक कर रखता है पर ये भगवान गोपी कृष्ण की लीला का रहस्य यह है कि भगवान ने उन वस्त्रों का हरण किया उस पट का हरण किया ताकि जैसे हो वैसे ही हमारी शरण में आ जाओ यही इस लीला का सांकेतिक सूत्र है और भगवान के मन में एक दिन एक अद्भुत लीला करने की इच्छा हुई श्रीमद्भागवत श्रीमदभागवतकार कहते हैं व्यास जी महाराज ने लिखा सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित भगवान अपि तारात्री शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन तुम मनस्चक्रे योगाश्रिता बड़ा अच्छा संकेत है भगवान अपि भगवान भी अपिका अर्थ है भी तारात्री उस रात्रि में क्या किया बोले भगवान ने अपने में मन पैदा किया वीक्षरन तुम मनश्चक्रे मन मन माने इच्छा भगवान ने अपने में इच्छा की मन पैदा किया अच्छा किस बात के लिए मन पैदा किया आ, भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं किनका गोपियों का का भक्तों दर्शन करना चाहते हैं इसका अर्थ है भक्त ही भगवान को नहीं देखना चाहता भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए है अच्छा एक बात बताओ वे कितने सौभाग्यशाली हैं जिनके मन में भगवान को देखने की इच्छा हो और उनमें वे कितने बड़ हैं जो भगवान को देख पाते हैं लेकिन ये सोचो वे कितने बड़ हैं जिनको देखने की इच्छा भगवान के मन में हो जाए इसलिए काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन जगत पिता बिरंश जिनके चरण की रजलीन और उन गोपियों को भगवान ने वेणुवादन करके बुलाया गोपी जैसी थी वैसी चल पड़ी मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया है की। ऐसी मुरली बजी जैसे तैसे उलटे सूधे गृह काज निबटाई कर उलटे श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई हो मुरलिया है गोपियों को अपने तन तनकी सुधी नहीं रही जैसी थी वैसी ही चल दी और इस हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई क्या घर के सब काम काज उल्टे हो गए खीर में नौन दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई यहाँ तक तो गनीमत गौ को साग ससुर को भूसो ऐसी मति बोराई हो मुरलिया है मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया है और भैया ये सच्चिदानंद भगवान की लीला है श्री कृष्ण की लीला है इसको लोक लीला से मत जोड़ना ये गोपियां साधारण नहीं है अरे औरों की कौन कहे जो शंकर जी कामदेव को एक क्षण में दिए जलाई वही रास दर्शनहित दौड़े गोपी वेश बनाई हो मुरलिया रलिया शंकर भगवान गोपी बनकर आ गए डाले शंकर जी भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से पूछती नई गोपी कौन है जरा पूछो तो हंसी बोले प्रिया सो ये कौन शु आई तो कहे आई त्रिलोचना अब शंकर जी भगवान के सामने झूठ कैसे बोले तो इनका नाम तो त्रिलोचन है ही सखी बन गए तो त्रिलोचना हो गए कहे संभ आई त्रिलोचना गिरि कैलाश बिहारी हो मुरलिया मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया है शिव वृंदावन में आयो गोपी को वेश बनायो वो बंसी बट करे बिहार जपे जा, जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जब पे जा राधे राधे और भगवान ने इन गोपियों को बुलाया और जब गोपियां आ गई तो धर्म का उपदेश करने लगे रात में इस तरह घर छोड़कर अकेले आना क्या धर्म की बात है गोपियां बोलीं अद्भुत है कन्हैया ही बुलाते हो और तुम ही धर्म का उपदेश करते हो पर ये उपदेश नहीं भगवान परीक्षा कर रहे हैं देखो राम जी की लीला धर्म की लीला है और श्री कृष्ण की लीला परम धर्म की लीला है हंस की नहीं परम हंस की लीला है और यही कारण है कि ये गोपिया भगवान से मिली प्रेम वार्ता हुई अभिमान आ गया तो भगवान गायब हो गए भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने गीत गाया है वह गोपी गीत भागवत में बहुत प्रसिद्ध है जयति तेधिकम जन्म नज सिरत इंदिरा हे भगवान आपकी जय हो, जय हो हो आपके आगमन से ये ब्रज इतना धन्य हो गया कि यहाँ लक्ष्मी जी निवास करने लगी और आगे कहा तव कथा मृतम तब तीवनम आपके कथा मृत में ने ही हमें इस विरह ताप से तपने से बचा लिया है ऐसी प्रार्थना की भगवान प्रकट हुए हैं और फिर भगवान की रास लीला हुई बहुत लोगों को संदेह होता है श्री कृष्ण की इस रासलीला को देखकर सुनकर पर इसकी फलश्रुति है कि रास लीला का जो चिंतन मनन करेगा उसकी मन से मन वासना मुक्त हो जाएगा निर्विकार हो जाएगा क्यों केवल एक बात कह की चर्चा को विराम देखो माला विभूषण वस्त्र आदि गिर गए कब अंग से भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से श्री कृष्ण चिंतन में रत्न श्री कृष्ण में ही खो गईं श्री कृष्ण की बेबल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गईं यथार्थ कह भगवान रासलीला कैसे कर रहे हैं जैसे कोई मैं दो उदाहरण दे रहा हूं आप ऐसे समझो एक कमरा था बंद था किवाड़ लगे हुए थे एक आदमी बाहर से निकला उसके भीतर से दो की आवाज सुनाई पड़ी एक महिला की एक पुरुष की अब आप आपने चौंकर सुना कौन है और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिससे मन में ये लगा करे ये ऐसी बातें कर रहे हैं अभी देखता अब सुनते सुनते एक को तो मन विकृत हुआ कि देखो कैसी कैसी बातें कर रही है और दूसरे को लगा कि नहीं देखना चाहिए कौन है और तब तक उसने धक्का देकर किवाड़ खोल दिया और जब किवाड़ खोलकर देखा तो दो नहीं थे एक आदमी था और यहाँ दूसरा कौन बात कर रहा था बाद में पता लगा कि वो ऐसा कलाकार था वही महिला की बोली बोल लेता था और वही पुरुष की बोली बोल लेता था अब किवाड़ बंद थे इसलिए दो का भ्रम हो रहा था कि ये दो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं किवाड़ खुले तो पता लगा कि ये कलाकार की कलाकारी है दूसरा तो है ही नहीं मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूं जब यह हाड़ मास का पुतला ऐसा कलाकार बनकर एक होकर दो की बोली बोलकर दूसरे को भ्रम में डाल सकता है तो उस कलाकार की क्या कहना वह खुद ही गोपी बन गया खुद ही कृष्ण बन गया और जब कपट के अज्ञान के केवाल खुले तब पता लगा कि श्री कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही हैं, और न कोई दूसरा था न है न होगा और भागवत में जो उदाहरण दिया वह यह कि जैसे कोई ऐसे दर्पण किए हो और दर्पण में बातें करे और उधर से देखने वाला सोचे ये कोई तस्वीर देख रहा है किसी की उससे बात कर रहा है अब वो कहे दिखाओ ना दिखाओ ना कौन है किससे बात करे किससे अब वो लीलाधर कहकर नहीं दिखा रहा हूँ नहीं दिखा रहा मैं तो बात कर रहा हूँ तो जरूर किसी की सुंदर खूबसूरत तस्वीर है इसीलिए मैं पीछे से जाकर देखता हूँ और पीछे से गया और जो देखा तो तस्वीर नहीं थी वह तो दर्पण लिए हुए था अच्छा बोलो दर्पण को देखकर कोई अपना चेहरा देखकर खुद बात करे तो मन निर्विकार हो ही जाएगा किसी दूसरे की तस्वीर देखे दूसरे से बात करे तो श्रीमदभागवत में यह कहा गया कि रेमे रमेशो भगवान उन गोपियों के साथ ऐसे ही लीला कर रहे हैं यथार्थ का जैसे कोई बालक दर्पण देखकर स्वप्रतिबिंब तो प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को देखकर भ्रम में हो जाए इसलिए भगवान की इस लीला को देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए श्री कृष्ण ही गोपियाँ हैं गोपियां है ही श्री कृष्ण हैं और ऐसे श्री कृष्ण भगवान की ललित लीलाओं का वर्णन इस बार हुआ आप लोगों ने बड़े प्रेम से भगवान की रसभरी लीला में निमज्जित होकर आनंद लिया आप सबकी उपस्थिति से मैं बहुत आनंदित हूँ यह भगवान की कृपा है कि इस बार हम लोगों ने श्री कृष्ण कथा सुनी राधा रानी की कृपा से हमारे परम श्रद्धास्पद पूज्यपाद आदरणीय काकोजी श्रीयुत बसंत कुमार जी विरला भक्तिमती परम पूजनिया वंदनिया माता सरला जी उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत के इन पावन प्रसंगों की चर्चा हो तो मुझे तो लगता है भगवान की कृपा और उनकी प्रेरणा आप सब की श्रद्धा इस बार के व्याख्यान का हेतु बनी किसी अपरिहार्य कारण से उन्हें इस समय बाहर रहना पड़ा और उनकी अनुपस्थिति मन में खटकती रही उनकी उपस्थिति होती तो और आनंद होता लेकिन फिर भी वे अपने मन से जरूर यहाँ उपस्थित हैं उनकी भावना ही इस कथा का रूप लेकर आप सबको आनंद दे रही है वक्ता श्रोता के माध्यम से उनकी भावना भगवान की कृपा हमारे परम आत्मीय परम स्नेही श्री श्रीकांत मंत्री जी ने पहले दिन ही श्रीमद् भागवत की इतनी सुंदर दो चार पंक्तियों में ही व्याख्या की सचमुच भागवत तो भागवत है ये निगम कल्पतरो गलितम फलम हैं और उस फल का रस भगवान की कृपा से मिलता है आज हमारे परमादरणीय श्री दाऊलाल मीनानी जी ने भी श्रीमद भागवत के संदर्भ में बड़ी मनोहर बातें रखी हैं और सचमुच आपका जो ज्ञान है आपकी जो भक्ति है उस उसका मैं सम्मान करता हूं और इसकी इस ज्ञान के बाद भी आपकी जो निरभिमान्यता है आपकी जो श्रद्धा है उसका मैं आदर करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम हम लोग मिलते रहे हैं फिर मिलेंगे आगामी सत्र में की सूचना हो गई है और भगवान की कथा का इसी तरह आनंद लाभ प्राप्त करेंगे नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे, राधे राधे गो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव प्रात काल गुणीत बेला जागे राघव जा दिल में ध्वनि लगी गूंजने मंदिर में ध्वनि लगी गूंजने अली बृंद के मृदुगा ज्ञान की बलिहाल गा सखी उतारे आरती बलिहार जावे सुज सु सखी उतारे आरती दर्शन भाई सुमन बरसे से हिया से जोरी कर आस्तुति करे सुमन बरसे से ठिया से जोरी कर करे करें के I never knew.